चीबी जापानी सत्यकथा लेखन बारबरा ब्रैनर व जूलिया तकाया चित्रांकन जून ओतानी भाषांतर पूर्व यागी कुशवाहा हिंदी वॉइस ओवर पार्थो मुखर्जी कहानी की पृष्ठभूमि ओकासान यानी माँ एक भूरी सुनहरी बतक टोक्यो के क्षितिज के ऊपर एक माकूल जगह तलाशती उड़ रही थी और वो जगह ये थी एक छोटा सा ताल जो चारों ओर से आईवी की लताओं से घिरा था खबर जंगल की आग की तरह शहर भर में फैल गई कि मित्सुई ऑफिस के पार्क में एक जंगली बथक ने अपना घोसला बनाया है लोग दिन भर किसी भी समय उसके अंडों से एक एक कर निकले चूजों को देखने उनकी तस्वीरें खींचने के लिए आने लगे शाम की खबरों में एक खास हिस्सा डक वॉच भी शामिल किया गया सबसे आखिर में निकले चूजे चीबी का नाम एक फोटोग्राफर मिस्टर सातो ने रखा जापानी शब्द चीबी का मतलब होता है नन्ना चीबी दर्शकों को सबसे ज्यादा पसंद आती थी जब ओकासान अपने खानदान को आठ लेन के राजमार्ग को पार कर अधिक बड़े सम्राट के बाग में ले जाती है सातो सान ही उनको कुचले जाने से बचाते हैं बरसाती मौसम शुरू होने पर भारी तूफान के दौरान चीबी के गुम हो जाने के बाद भी मिस्टर सातो मौजूद रहते हैं क्या मिस्टर सातो को चीबी मिल सकेगी पूरा टोक्यो शहर चिंता में डूबा चीबी का इंतजार करता है से भरी यह सच्ची कहानी एक बत्थक परिवार की है जो आज के व्यस्त राजमार्ग पर आ जा रहे वाहनों को रोक देता है कहानी टोकियो के रोजमर्रा के जीवन की एक झलक भी प्रस्तुत करती है और अब मुख्य कहानी बसंत की एक सुबह एक भूरी सुनहरी बत्थक टोकियो के क्षितिज के ऊपर उड़ रही थी उसे काफी नीचे कांच सा चमचमाता एक ताल दिखा वो नीचे की ओर झुकी और धीमी गति से पानी को छप बिना ही उस ताल में उतर गई इधर उधर नजर डालने के बाद वो ताल के पास आईवी से लदी एक झाड़ी में घुसी और अपना घोंसला बनाने लगी उसे इस बात से कोई परेशानी नहीं थी कि वो टोक्यो शहर के एक दफ्तर के पार्क में है या इससे कि ऊंची बोरी डोरी यानी मार्ग जो आठ लेन वाला राजमार्ग था उसके इतने करीब है इस राजमार्ग पर हर मिनट तीन मोटर गाड़ियां चिंगाड़ती गुजरती हैं वो इस सब की परवाह किए बिना अपने काम में जुटी रही कुछ ही समय बाद घोंसले में दस हाथी दांत के रंग के अंडे थे ओकासान उन्हें पूरे ध्यान से सेने लगी। वो बीच-बीच में अंडों को सावधानी से पलटती थी ताकि हर ओर से उन्हें गर्माहट मिलती रहे 26 दिनों बाद झुरमुट में हलचल होने लगी एक अंडा फूटा और एक गीला बत्तख का चूजा बाहर निकला तब दूसरा और उसके बाद सात और कुछ ही घंटों में नौ रोएदार चूजे मां के गर्म परों के नीचे दुबके थे लग रहा था कि दसवा अंडा है, पर अगले दिन वो भी फूटा और उसमें से, से चूजे ने अपना सिर बाहर निकाला ओकासान ने बड़े धीरज से दूसरे चूजों को हटाकर खानदान के आखिरी और सबसे नन्हे सदस्य के लिए जगह बनाई जैसे ही दसवें चूजे के पर सूखे और वो अपने पैरों पर ठीक से खड़ा होने लगा मां बत्थख पूरे खानदान को ताल के किनारे वाली कगार पर ले गई तब मित्सुई ऑफिस पार्क के दफ्तरों में काम करने वालों ने बत्थकों को पहली बार देखा यह नज़ारा सनजनी था यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई 11 जंगली कामों यानी बत्थखों की एक प्रजाति ताल के पास रह रहे हैं अब तो लोग बतख परिवार को देखने उनकी तस्वीरें खींचने आने लगे इन बततख दर्शकों में अखबार के एक फोटोग्राफर मिस्टर सातो भी थे उन्होंने ही सबसे छोटे चूजे को चीबी नाम दिया इस जापानी शब्द का मतलब है नन्ना दिन ब दिन बततख दर्शकों की भीड़ बढ़ती गई लोग अपना खाना साथ बांधकर लाने लगे ताकि ताल के पास बैठकर खाएं और ओकासान और उसके परिवार को निहारे कुछ ही समय में खाने पीने का सामान बेचने वाले भी आजे वे अपने गर्म गर्म नूडल्स ओडेन यानी भापी सब्जियां और ईसोबे माकी यानी समुद्री खरपतवार में लिपटे चावल के केक, केक आइसक्रीम और के के ठेलों साथ आए टोक्यो टेलीविजन ने शाम की खबर में डक शीशक से एक हिस्सा जोड़ दिया, जिसमें बतख परिवार का ताजा हाल जाता था। स्कूली बच्चे अपनी कक्षा के साथ कामों परिवार को देखने आते चित्रकार तस्वीरें खींचने आते तो हर दिन ही वहा आते जल्द ही हर दिन तकरीबन चार लोग मित्सु ऑफिस पार्क में ओकासान और उसके चूजों को देखने आने लगे चीबी सबको प्यारी लगती थी लोग उसकी फिक्र करते आखिर वो सबसे छोटी जो थी वो अपने भाई बहनों की तरह डगमग चाल चलने की एक कतार बना माँ के पीछे पीछे चलने की और पानी में पेट के बल छपाक से डुबकी लगाने की कोशिश करती जब चीबी ने आखिरकार पानी में डुबकी लगा खाने के लिए काई तलाशना सीख लिया सब खुशी से चीबी चीबी चिल्लाए सातों सान ने डुबकी लगाती चीबी की पहली तस्वीर भी खींची जून की एक सुबह ओका सान ने शोर मचा अपने चूजों को इकट्ठा किया जब सबने उसके पीछे कतार बना ली वो ऑफिस पार्क के एक दरवाजे की ओर बढ़ चली वो दरवाजे से कुछ पहले ही रुकी तब मुड़ी और डगमग चाल से ताल के पास वापस लौट गई उसके चूजे जाते आते वक्त मां के पीछे थे उस सुबह वो सात बार उसी दरवाजे तक गई और लौटी पगली ओकासान क्या कर रही है लोगों ने एक दूसरे से पूछा सातोसान को लगा कि वे बात समझ गए हैं उन्होंने कयास लगाया कि ऑफिस पार्क का माकूल जगह थी सम्राट के बाद में बड़ी बनी सिखाई ओकासान अपने परिवार को वहां ले जाना चाह रही होगी उसका इरादा व्यस्त ऊंची बोरी डोरी यानी मार्ग को पार करने का है पर भला कब ये कोई नहीं जानता था सातोसान भी नहीं पर उन्होंने पुलिस को खबर कर दी कि वे सावधान रहें, बत्तखों के सड़क पार जाने के वक्त वे गाड़ियों को रोकें। सातोसान और कुछ दूसरे फोटोग्राफर अपने स्लीपिंग बैग के साथ इस तैयारी से आए कि उन्हें रात वहीं बितानी है उनमें से कई तो बड़ी दूर से आए थे इस उम्मीद से कि वे कामों को आठ लेन वाली सड़क पार करते वक्त फिल्म में कैद कर लेंगे रात हुई शहर की बत्तियां जल उठी चांद भी उठाया पर ताल के इर्द गिर्द सब कुछ शांत था पाव फटी पर नजर रख रहे लोग झुरमुट में हरकत की आवाजें सुनने की कोशिश करने लगे पर बतक परिवार सोता रहा सुबह के 11 बज चुके थे पर ओकासान अब भी पंखों के नीचे सर छिपाए सो रही थी चीबी और दूसरे चूजे ताल में इधर उधर जल मकड़ियों का पीछा करते तैर रहे थे क्या माँ बत्थक ने अपना इरादा बदल लिया था सातोसान ने अपनी उस्तरा मशीन निकाली और दाढ़ी बनाने के बाद हाथ मुंह धोए उन्होंने अपना ओचा यानी हरी चाय का थर्मस सबके बीच घुमाया पर गर्म हरी चाय रत जगह के बाद वाले उनीदे को दूर न कर सकी कुछ फोटोग्राफरों ने तय किया वे लौट जाएंगे तो दूसरे अपनी कैंप कुर्सियों और अपने स्लीपिंग बैग पर बैठे ऊँगने लगे समय काटने के लिए सातो ने अपने सोते ऊँगते दोस्तों की तस्वीरें खींची ठीक 12 बजे माँ बत्थक ने अपनी चोंच उठाई अपनी जगह से उठी और अपनी पूछ हिलाई क्या चोंच उठाना या पूछ हिलाना कोई संकेत था सभी चूजे अपनी माँ के पीछे एक कतार में खड़े हो गए सबसे आगे चीबी थी तब बाकी सब पर जरा रुको ओकासान अपने परिवार को उस तरफ नहीं ले जा रही थी जहां दर्शक जमाते वो तो उल्टी ही दिशा में बढ़ रही थी सातों साम पहले व्यक्ति थे जिन्हें समझ में आया कि वो कर क्या रही है उन्होंने घबराकर पुलिस को फोन लगाया तब कैमरा हाथ में थामे हुए ही अजेलिया के पौधों को लांघा और दूसरे दरवाजे की तरफ दौड़े चौराहे की बत्ती मिडोरी यानी हरी से अकाई यानी लाल में बदल रही थी ओकासान ने इसकी कोई परवाह नहीं की वो सीधे आगे की ओर देखती डगमग चाल से बढ़ती गई वो फुटपाथ से नीचे सड़क पर उतरी चीबी और दूसरे चूजों ने भी ठीक यही किया उसी क्षण एक स्पोर्ट्स कार तेजी से चौराहे की ओर आई वो सीधे बतखों की ओर बढ़ रही थी ने जो एक तस्वीर खींचने की तैयारी में थे अपना कैमरा फेंका और सड़क के बीच दौड़े बदहवासी में अपना हाथ हिलाते चालक को रुकने को कहा तो माते तो माते यानी रुको वो कार लहराई उसके ब्रेक चीची आए पुलिस की सीटियां बजी कैमरा के फ्लैश चमके और ओकासान ने किसी पर ध्यान नहीं दिया वह अपने को चार लेन के के पार डिवाइडर ऊपर ले गई। तब नीचे उतर बाकी के चार लेन भी पार की। कुछ ही मिनटों में कामो परिवार चौड़े राजमार्ग को पार कर सुरक्षित दूसरी ओर पहुंच गया मां बत्तख अब नीचे खाई की तरफ मुड़ी पानी में उतर इधर उधर तैरती वह अपने चूजों को भी उतरने को उकसाती रही सभी चूजे मां की बात मान एक एक कर पथरीले ढलान पर लुढ़कते गुड़कते हरे पानी में कूद गए अब सिर्फ चीबी ऊंची दीवार पर डगमग खड़ी थी वो दुखी आवाज में चिंच रही थी उसके भाई बहन ओकासान के साथ दूर चले जा रहे थे सातोसान ने कहा चीबी चलो कूदो तुम कर सकती हो अब ओकासान वापस मुड़ी और फिक्रमंद हो आवाजें निकालने लगी चीबी ने नीचे पानी की ओर देखा वो दूर बहुत दूर था उसे दीवार जरूर पूजी पर्वत जैसी लग रही होगी उसने एक आखिरी आवाज निकाली और छपाक चीबी अब अपने परिवार के साथ सम्राट के बाग की खाई में थी उस रात टोकियो के हर एक अखबार के पहले पन्ने पर बथकों की कहानी छपी थी सातोसान को अफसोस था कि वे ऊंची बोरी डोरी के चौराहे को पार करते बत्थक परिवार की कोई तस्वीर नहीं खींच पाए थे पर उन्हें यह खुशी थी कि उन्होंने सुरक्षित सड़क पार करने में उनकी मदद की थी अगली बार जब सातों साल बत्तखों को देखने गए तो उन्होंने पाया कि चीबी और उसके भाई बहनों यानी बढ़ते चूजों के लिए यह जगह बिल्कुल सही थी खाने के लिए खाई के पानी में काई और ढेर खरपतवार थी और उड़ने का अभ्यास करने के लिए खूब जगह भी पर कामों परिवार वहां अकेला नहीं था सुनहली और रुपहली कार्प मछलियाँ पानी में सर सर तैरती भाग रही थीं। चौकोर खोपड़े वाले कछुए खाने की तलाश में ताल के तल तक जाते थे और पानी के सांप चट्टानों पर धूप सेंकते थे खाई में हंस भी थे बत्थखों ने पाया कि वे ही खाई के सबसे कम दोस्ताना जीव थे हंस अचानक से सफेद पानी के जहाज़ों की तरह आते दिखते जब बत्तखें सामने पड़तीं, तो वे गुस्से से फुपकारते या डरावनी आवाज निकालते चीबी को उनके रास्ते से हट में सबसे ज्यादा दिक्कत होती वो जैसे ही उन्हें देखती जितनी तेजी से हो सकता था अपने पंजे चला उनसे दूर भागने की कोशिश करती ताकि उनकी फटपटाती चोंचों से बच सके लोग अब यहाँ भी बत्थख परिवार से मिलने उनकी तस्वीरें खींचने आते रहे खाई के इर्द गिर्द बने लोहे के जंगले के पास हमेशा भीड़ रहती बाग में दौड़ने वाले भी कुछ पल रुक उन्हें निहारते चीबी को सब पहचानते थे जब भी हंस बहुत पास आते लोगों को चिंता होने लगती सातोसान उनसे मिलने हर दिन आते चीबी के लिए उनका खास अभिनंदन था कुची यानी शुभ दिन वे ये जोर से कहते उनकी आवाज चट्टानों से टकराकर गूंजती गूजती थी जून में टोक्यो में बारिश का मौसम आ पहुंचा हर दिन धीमी धीमी बरसात होती ऊंची बोरी डोरी का मार्ग पानी और फिसलन से चमचमाता नजर आता पर सातोसान और दूसरे दर्शक अब भी बत्तखों को देखने आते रहे वे अपनी छतरियों के नीचे इकट्ठा हुए पानी में खड़े हो चीबी और उसके भाई बहनों को बारिश की बूंदों में खेलते देखते पर तब खराब मौसम आया बारिश तेज और लगातार होने लगी हर दिन आंधी तूफान आने लगा जबरदस्त काजे यानी हवाएं बरसात को चादर में बदल गिराने लगीं हवा से चैरी की शाखाएं टूटी नमरे की पत्तियां टूटकर धरती पर बिछ गईं, खाई पर धुआंदार बरसात हो रही थी पानी समुद्र के समान सफेद लहरों में बदल थाटे मारने लगा अब कमी लोग अपने घरों से निकलने की हिम्मत करते थे ऊंची बोरी डोरी सूनी हो गई बिरले ही उस पर कोई गाड़ी नजर आती सातोंसान चीबी और दूसरी बत्तखों के लिए फिक्रमंद थे उन्होंने किसी तरह खाई तक पहुंचने की कोशिश भी की पर तेज हवाओं के कारण घुटनों के बल गिरने के बाद उन्हें घर लौटना पड़ा खाई में पानी की सतह उठने लगी पानी छलका और निकास के रास्ते झरने सा बहने लगा पेड़ जड़ें, प्लास्टिक के टुकड़े यहां तक कि सुनहरी कार्प मछलियां तक ऊपर उठाई बाढ़ जो आ रही थी हंस कप के पानी छोड़ अधिक ऊंची जगह जा चुके थे जहां वे एक दूसरे से सटकर पंखों में सिर छुपाए बैठे थे सांप चट्टानों के बीच दुबक चुके थे कछुए खाई के तल में गंदले पानी में अपनी खोलों में सुरक्षित थे पर कामों वे भला कहा थे यह सवाल कई लोगों के मन में था सातोसान अपने घर में बैठे बत्थकों की खास तौर से चीबी की फिक्र में डूबे थे तूफान दिनों दिन चला तब बारिश रुकी आकाश साफ हुआ लोग फिर से घरों से बाहर निकल पाए बत्तख दर्शक फटाफट सम्राट के बाघों में बत्तखों का हालचाल पाने गए पर उनका कहीं नामो निशान तक नहीं था सातो साल ने खाई की पूरी लंबाई में चक्कर लगाए अंततः उन्हें मां बतख दिखाई दी पर उसके साथ केवल सात ही बच्चे थे तीन चूजे गायब थे उनमें एक चीबी भी थी सातोसान ने फौरन एक खोजी दस्ता बनाया लोग खाई के एक छोर से दूसरे छोर तक गुम चूजों को तलाशने लगे उन्होंने उनके पैरों के छाप पंखों हड्डियों और दूसरे सुरागों को ढूंढा सम्राट की बाघ की रखवाली करने वाले और बागवान भी खोज में शरीक हुए इस दौरान ओकासान बेतहाशा चिचियाती कीकियाती पानी में आगे पीछे तैरती अपने बच्चों को तलाश रही थी वो हवा में उड़ी खाई के किनारे किनारे पत्थर की दीवारों तक को तलाशा यहां तक कि ऊंची बोरी डोरी को पार कर मित्सुई ऑफिस पार्क में गई वहां उसने आईबी के बीच अपने पुराने घोंसले की छानबीन की पर चीबी और बाकी दो बच्चे कहीं नहीं मिले दो दिन बाद एक चूजा मरा हुआ पाया गया वो बाढ़ में डूबकर मरा था जब यह खबर पता चली सैकड़ों लोग ताजे फूल लाए पानी के निकास के पास उन्होंने डूबे चूजे का स्मारक बनाया ने इसकी तस्वीरें भी खींची अगर चीबी का अधिक बड़ा और ताकतवर भाई तूफान की चपेट में आ गया था तो चीबी के बचने की संभावना भला क्या थी अगले दिन दूसरा चूजा भी अचानक लौट आया किसी को पता नहीं चला कि वो कहां था और वापस घर कैसे लौटा पर वो तूफान के झपाटों के बावजूद ठीक ठाक था पर चीबी वो भला कहा थी अब कुछ अद्भुत घटा सातोसान को खाई के दूसरे सिरे से जोरदार आवाजें सुनाई दी वे उस ओर दौड़े ओकासान ने भी सुना वो भी फौरन उसी दिशा में उड़ी पर दोनों वहां पहुंचते उसके पहले ही एक नन्ही सी आकृति तैरकर आती दिखाई दी ये चीबी ही थी वो किसी सरफर यानी लहरों की सवारी करने वाला की तरह स्टाइरो के टुकड़े पर खड़ी थी यह साहसी छोटी बतख किसी तरह अपने काम चलाऊ बेड़े के सहारे आंधी तूफान का सामना कर सकी थी प्लास्टिक के उस टुकड़े ने उसकी जान बचाई थी क्लिक सातोसान के कैमरे ने खुशी के इस पल को कैद कर लिया चीबी के लौटने की कहानी सातोसान की तस्वीर के साथ टोक्यो के सभी अखबारों में छपी जब सम्राट ने साहस के साथ तूफान से लड़ने वाले कामों परिवार की बात सुनी उन्होंने हुक्म दिया कि उनके लिए एक मजबूत सुंदर बततखर बनाया जाए यह आज भी सम्राट के बाग की खाई में खड़ा है हर साल चीबी और उसके भाई बहन वहां घोसला बनाने और अपने चूजों को पालने पोसने के लिए वहां आते हैं अगर आप वहां जाएं तो एक बुजुर्ग जापानी भद्र पुरुष को तस्वीरें खींचते पाएंगे कहानी के विषय में कुछ शब्द चीबी एक सच्ची कहानी पर आधारित है जूलिया ताकाया अमरीकी शिक्षिका लेखिका एक जापानी व्यवसायी से विवाहित थी वे टोकियो के उन हजारों निवासियों में से एक थीं जो उस सासी बतख की कहानी की चश्मदीद गवाह थीं जो शहर के बीच अपने खानदान को पाल पोस रही थी तमाम फोटोग्राफरों खबरनविसों और शहर के निवासियों की तरह जूलिया ताकाया भी इन बततखों के समूहन में फंस चुकी थीं जब वे बाद में अमेरिका वापस लौटी वे ये कहानी साथ लेती आई थीं जूलिया और लेखिका बारबरा ब्रेनर इस बात पर सहमत थे कि चीबी और तस्वीरें खींचने वाले बुजुर्ग मिस्टर सातो सम्राट के बाग की की खाई और उसमें आई बाढ़ कहानी कालातीत है और बच्चों को हमेशा पसंद आने वाली सच्ची कहानी है। कुछ और तथ्य जिन्हें शायद आप जानना पसंद करें इस कहानी की बतख आनस रिंग का प्रजाति की है जिसका अंग्रेजी में आम नाम स्पॉटबिल डक है टोकियो की मिस्ई कंपनी ने अपने ऑफिस के पार्क के ताल में हर साल वापस लौटने वाली बत्तखों और उनके परिवारों के लिए एक बत्तख घर बनाया है